महाभारत शांति पर्व दिशतमोध्याय आत्मतत्व का और बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों का विवेचन तथा उसके साक्षात्कार का उपाय मनुवाच अक्षरा कम तथो वायु तथो ज्योति तथो जलम जलात्सूता जगे जगत्या जायते जगतः मनु कहते हैं बृहस्पति अविनाशी परमात्मा से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है इस पृथ्वी में ही संपूर्ण पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है एक ती शरीर जल में बग्वा जलाच तेज पवरोक्ष खादी निवर्तन तीन भास्ते परमात्मव इन पूर्वोक्त शरीरों के साथ पार्थिव शरीर के बाद प्राणियों का जल में लय होता है फिर वे जल से, से, से आकाश में लीन होते हैं आकाश से सृष्टि काल में फिर वे पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होते हैं परंतु जो ज्ञानी है वे मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनः संसार में जन्म नहीं होता नोष्टम न शीत न मृदुना तीक्षण नाम कषा मधुरम न तिक्त न शब्दवी गंधवत् न रूपवत् परमस्वभाव वह परमात्मतत्व न गर्म है न शीतल न कोमल है न तीक्षण न खट्टा है न कसैला न मीठा है न तीता शब्द गंध और रूप से भी वह रहित है उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एवं विलक्षण है स्पर्शम तनुर्वेद रसम चिह्वा घृणा श्रवणच शब्दी चक्षणच तत्परम जन गृहत्य त्वचा स्पर्श का जिह्वा रस का घाणेन्द्रीय गंध का कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं ये इंद्रियां परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते च निवर्तवा शब्दास्पर्शा गुणात्म पश्यत स्व स्वभाव अतः जो जिह्वा को रस से नासिका को गंध से स्थानों को शब्द से त्वचा को स्पर्श से और नेत्रों को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है वही अपने मूल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है यतो यथो ग्रहत समुदाय गण कहते हैं जो कर्ता जिस कारण से जिस फल के उद्देश्य से जिस देश या काल में जिस प्रिय या अप्रिय के निमित्त जिस राग या द्वेष से प्रभावित हो प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय ले जिस कर्म को करता है इन सब के समुदाय का जो कारण है वही सबका स्वरूप भूत परब्रम्ह परमात्मा है यद्वाप्यभूत व्यापक साधकोके सर्वहेतु परमात्मकार ही तत्कार के कथन अनुसार जो व्यापक व्याप्य और उनका साधन है जो संपूर्ण लोक में सदा ही स्थित रहने वाला कूटस्थ का कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है वही परम कारण है उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है यथाही कश्य सुकृत मनुष्य शुभ शुभ प्राप्त एवं शरीर शुभकर्म जय ज्ञान जैसे कोई मनुष्य भली भांति किए हुए कर्मों द्वारा बिना किसी प्रतिकार के विभिन्न देश और काल में उनका शुभ शुभ फल पाता है उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और अधम शरीरों में यह चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोध के स्थित रहता है यथा प्रदीप्ता करोति ज्ञानप्रदीप्ता एवम् जिस प्रकार अग्नि से दीपक होता हुआ पास पास में स्थित अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार शरीर रूप वृक्ष में स्थित पाँच इंद्रिया चेतन रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषयों को प्रकाशित करती है उनका प्रकाश जिनमें प्रकाश के ही अधीन होने के कारण वे पराधीन हैं, स्वतः प्रकाश करने में समर्थ नहीं हैं। प्रमाणं है सुवंति पंचम्ञ परम सतेभ्य जैसे किसी राजा के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यो में नियुक्त किए गए बहुत से मंत्री अपने पृथक पृथक कार्यों की जानकारी राजा को कराते हैं उसी प्रकार शरीरों में स्थित पांच अपने अपने एक देशी का परिचय राजस्थानी बुद्धि को देती है। जैसे मंत्रियों से राजा श्रेष्ठ है उसी प्रकार उन पांचों इंद्रियों से उनका प्रवर्तक व ज्ञान श्रेष्ठ है यथार्थ सौग्न पवन शव मरीच योर क्यों गंत चय ति शरीर आरी ऋणाम जैसे अग्नि की शिखाएँ वायु का वेग सूर्य की किरणें और नदियों का बहता हुआ जल ये सदा आते जाते रहते हैं उसी प्रकार देवधारियों के शरीर भी आवागमन के प्रवाह में पड़े हुए हैं ज्वलनं यथाच कच्चि परसूम जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरे तो उसमें उसे न आग दिखाई देगी और न धुआ ही प्रकट होगा उसी प्रकार शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई उसे नहीं देख पाता जो अंतर्यामी आत्मा शरीर से भिन्न है तान्यवका यथाम विभत् धूमम चपस्वलम चोगात तद्वस्त सबुद्धि सम्रियात्मा बुध परम पश्यतिम स्वभाव परंतु उन्हें काठों का युक्तिपूर्वक मंथन करने पर जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं उसी प्रकार योग के द्वारा मन और इंद्रियों को बुद्धि के सहित समाहित कर लेने वाला बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इन सबसे परम श्रेष्ठ उस ज्ञान को और आत्मा को साक्षात कर लेता है यथा यथात्मोंगम पतितम पृथिव्या स्वप्नातरे पश्यतमत स्त्रोत्रुक्त सुमनास बुद्धि लिंगा तथा लिंग जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने शरीर के कटे हुए अंग को अपने से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है उसी प्रकार दस इंद्रिय पांच प्राण तथा मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों के समझाए का अभिमानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला मनुष्य शरीर को अपने से पृथक जाने जो ऐसा नहीं जानता वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है उत्पत्ति वृद्धि व्यसन निपात न युद्धते सौ परम अनेन ही नुलिंग मन ग्य दृष्ट फल संयोगान आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है वह इसके उत्पत्ति वृद्धि क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता किंतु अज्ञानी मनुष्य पूर्व कृत कर्मों के फल के संबंध से इस ऊपर बताए हुए सूक्ष्म शरीर के सही दूसरे शरीर में चला जाता है न चक्षुषा पश्यतिप महात्म न साधयते चापर समुपैत कि कोई भी इन क्षर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता अपनी त्वचा से उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता भाव यह के इंद्रियों द्वारा आत्मा को जानने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता वे इंद्रियां उसे नहीं देखती पर वह आत्मा उन सब को देखता है यथा समीपे जल तो नल से कचातरम रूप गुणम बिभरती तथा तदृश्यत रूपम से जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई आग की गर्मी से लाल रंग का हो जाता है और उसमें दाहकता का गुण भी थोड़ी मात्रा में आ जाता है परंतु वह वा उसके वास्तविक आंतरिक रूप और गुण को धारण नहीं करता उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र इंद्रियादि के समूह शरीर में दिखाई देता है किंतु उनका समुदाय भू शरीर वास्तव में चेतन नहीं होता एवं समीपस्थ वस्तु का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप उस अग्नि का भी प्रतीत होने लगता है मनुष्य इसी तरह मनुष्य अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है तब पहले के स्थूल शरीर को पंच महाभूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मानकर धारण करता है। विषते है्रोत्रालया पंच गुणा श्रेय ते देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है तब उस शरीर में जो आकाश का अंश है वह सब प्रकार से आकाश में वायु का अंश वायु में अग्नि का अंश अग्नि में जल का अंश जल में तथा पृथ्वी का अंश पृथ्वी में विलीन हो जाता है किंतु इन नाना भूतों के आश्रित जो स्त्रोत्र आदि तत्व हैं वे विलीन न होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं और दूसरे शरीर में जाकर पांचों भूतों का आश्रय ले लेते हैं स्रोत्र घृण बथो पृथिव्या तेजोमय रूप मथो विपाक जलाश्रेद मुक्त रयात्मक स्पर्श कृत गुणस् आकाश से स्रोत्रेन्द्रिय और उसका विषय शब्द पृथ्वी से घृणेन्द्रिय और उसका विषय गंध होता है तथा रूप और विपाक में दोनों एवं ये सब तेजोमय है शेद एवं रस अर्थात और रसना इंद्रिय जल के आश्रित है एवं स्पर्श करने वाली इंद्रिय और स्पर्श यह वायु स्वरूप है महत्वभूत हेतु वसंति पंच पंच इंद्रिया तथ इंद्रिया सर्वाण्चता मट ओट भारी बुद्धिस्वभाव पांचों इंद्रियों के पांचों विषय तथा पांचों इंद्रिया भी पंच सूक्ष्म महाभूतों में निवास करते हैं ये शब्द आदि विषय आकाश आदि भूत तथा स्रोत्र आदि इंद्रियां सबके सब मन के अनुगामी हैं। मन बुद्धि का अनुसरण करता है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर रहती है शुभा शुभम कर्म कृतम तदेव प्रत्यादते स्वदेह मन हो नुवरत परावरा जलऊ कसह जब जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा उपार्जित नवीन शरीर में स्थित होता है उस समय वह पहले जो शुभाशुभ कर्म किए हुए हैं उन्हीं का फल प्राप्त करता है जैसे जल जंतु जल के अनुकूल प्रवाह का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्म मन का अनुगमन करते हैं अर्थात मन के द्वारा फल प्रदान करते हैं छलम यथा दृष्टिथम पर जैसे शीघ्रगामी नौका पर बैठे हुए पुरुष की दृष्टि में पार्श्वर्ती वृक्ष पीछे की ओर वेग से भागते हुए दिखाई देते हैं उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्ध के विकार से विकारमांसा प्रतीत होता है एवं जैसे चश्मे या दूरबीन से महीन अक्षर मोटा दिखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दिखाई देती है उसी प्रकार सूक्ष्म तत्व भी बुद्धि विवेक समूह शरीर से संयुक्त होने के कारण शरीर के रूप में प्रतीत होने लगता है तथा जैसे स्वच्छ दर्पण अपने मुख का प्रतिबिंब दिखा देता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में आत्मा के स्वरूप की झांकी उपलब्ध हो जाती है इसी श्री महाभारती शांति पर्वि मोक्ष धर्म परवड़ी मनो बृहस्पति संवाद द्वैधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनो बृहस्पति संवाद विषय दो अध्याय पूरा हुआ